नोक्तृत्व आदि भ्रम उपादान से अज्ञान से ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट होता है होता है वो अज्ञान है भ्रम का कारण भोक्त आदि का जो भ्रम होता है उसका उपादान है अज्ञान अज्ञान अनिवृत्त हो गया ज्ञान होने पर कथम भोगानुभूति भोक्तृत्व भ्रम का कारण अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान से फिर ज्ञान होने के बाद भोग की अनुभूति कैसे होगी कैसे भोग करेगा कथम बा मृत्यू हम इति विपरीत प्रतीति मैं मनुष्य हूं ईसा विपरीत ज्ञान कैसे होगा इत्याशंका पर दृष्टात प्रदर्शन एक तय करके ये संभव हे भोग की अनुभूति संभव हे और कदाचित मृत्युअम ऐसा भी विपरीत ज्ञान संभव हेजु ज्ञापा भवेत शनिवपशा्योन साज्जु क्षिपोरगी भवि ज में सर्प ज्ञान किसके हुआ ये भ्रम है सर्प सर्वभ्रम से भय होता है भय होता है? है। भय कम्प पढ़ा से होता है बाद में रजु ज्ञान हो गया रजु ज्ञान होने पर सर्प सर्वभ्रम नहीं नहीं, नहीं। किंतु रजु ज्ञान भी जो कंपन छाती में धक धक होता था वो समाप्त तुरंत समाप्त हो जाएगा वो बाद में भी चलता है धक कंपाधि शनि बहुत धीरे धीरे शांत होती है, है भैया कंपाधि खड़े हो जाते हैं हम छाती होता है है भय रहता बात भी बोल नहीं पाता है इतनी भय हो जाता है तो, तो रज्जु ज्ञान हुआ फिर, फिर भी थोड़ा शांत होता फिर उसमें भी बोल नहीं पाता है ऐसे हो रहा है धीरे धीरे शांत होता है पुनर्मधा अंधकार था रज्जु मंद अंधकार में राज्य कहीं परी फिर कभी सर्पजी से भ्रम है फिर उरगी उग ही थे सर्पजी से हो जाती रज्जु उरगी ही राज्य थे रज्जु अंधकार में डाले ही। तो सर्पजी से हो जाती कभी विहानी थी ये तो दृष्टान्त दिया और दृष्टान्त के में आत्मज्ञान होने के पश्चात अज्ञान नष्ट होगा अज्ञान नष्ट होने पर भुक्तृत आदि भ्रम भी नहीं होना चाहिए तो भोग नहीं होना चाहिए भोग कैसे करेगा और में मन से, से व्यवहार भी कैसे करेगा ये शंका थी दृष्टांतिक योजु हटाते है ए बम आरब्ध भोगी शनै शा्यति नो हठात शनि शाम्यति नो हठात भोग काले कदाचित् भोग काले कदाचि मृत्योहमित भाषते मृत्योहते आरभ भोगे शनै शाम्यति नो हठा भोग काले कदाचि मृत्यो एवं आरब्ध भोगोपी किसने भोगे पड़ा भोगे भोगोपी आरब्ध भोगोपी प्रार्ध कर्म फल सुख दुख भोग होता है शनि साम्य धीरे धीरे शांत होता है भोग नो हठात ज्ञान होते ही भोग समाप्त हो जाएगा नहीं प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ेगा हठात नो न हटाता भोग काले जो भोग होता है कदाचित तू इसे रज्जु कभी मंद अंधकार एक बार भ्रम नष्ट होने पर कभी रज में सर्वभ्रम होगा होगा हो, हो, हो, हो सकता है मंद्रंधिकारी कदाचित हो जाता है ठीक इसी प्रकार भोग काले कदाचित मृत्यु होम इति भाषण मनुष्य ऐसा भान होता है भान होगा ज्ञानी को भी कदाचित मृत्यु हम इति भान होता है तो। अभी शंका करते हैं जब ज्ञान होने के बाद भी मैं मर् मनुष्य से बुद्धि होगी फिर तो उसी बुद्धि से तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा तत्व ज्ञान होने पर मैं मनुष्य नहीं हूँ ब्राह्मण नहीं हूँ ऐसे सब क्षत्र नहीं वैश्य नहीं शुद्र नहीं सो तत्व बोधि में आया देह नहीं हूँ ऐसा करे किन्तु तो सिद्ध रूप आत्मा में हूँ सर्व्यापक ऐसे ज्ञान होने के बाद भी यदि कभी मैं मनुष्य बुद्धि हो गई बुद्धि से तत्व ज्ञान का बाद हो जाए रजो ज्ञान से सर्प ज्ञान का बाद होता है होता है इसी प्रकार में मनुष्य बुद्धि होने पर तत्व ज्ञान का बाद हो जाए इसे आशंका नई सावता पराधे न सत्वान विनश्यति सत्व विनश्यति जीवनमुक्तिव्रतं मुक्तिव्रत जीवनमुक्तिव्रतं जीवन मुक्तिव्रत जीवन जीवन जीवन दे दे, ने किंतु वस्तु स्थित किंतु वस्तु स्थित नैना सत्वश्य जीवन मुक्तिव्रत ने कि वस्तु स्थित एतावता अपराध न तत्व ज्ञान न भी नष्ट थी कभी मैं मनुष्य हूँ ऐसा व्यवहार कर दिया तो तत्व रहेगा रहेगा नष्ट हो जाएगा तत्व नहीं तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होगा जो नष्ट होने वाला है तत्व नहीं होता है इतने मात्र अपराध से तत्व हम न भी नीति अपराध है इतने अपराध से भोग होता है अपराध से फल भोग होता है कभी मैं मनुष्य हूँ मैं भिक्षा में जाता हूँ मैं मनुष्य से कभी कह दिया तो ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो जाएगा नष्ट नहीं होता है क्यों नहीं क्योंकि एकदम न जीवनमूति व्रतम ये कोई जीवनमूति व्रत नहीं काल एकादशी एकादशी व्रत उसमें कोई अन्न खा दिया तो व्रत रहा व्रत भंग हो गया अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी व्रत है इसी प्रकार ये जीवन व्रत नहीं कभी एक यदि मैं मनुष्य कह दिया तो व्रत भंग हो गया ज्ञान नष्ट हो जाए ऐसा नहीं एकदम जीवन उठी व्रतम किन्तु खालो वस्तु स्थिति है वस्तु स्थिति तब तो ज्ञान वो वस्तु तो निश्चय हो गया हम अस्म ब्रह्म मैं मनुष्य हूँ ऐसा निश्चय आपको है? ए, है उसके लिए बार बार चिंता न करना पड़ता है नहीं। अच्छा कोई यदि बोल दे मैं देव हूँ कोई यदि पशु बोल दे मैं वृक्ष हूँ बोल दो तो मनुष्य बुद्धि नष्ट हो जाती है जब मनुष्य में निश्चय है मैं वृक्ष हूँ बोलो वृक्ष उपण से मनुष्य बुद्धि नष्ट हो जाती पक्का है नही चिंता न करो तो मैं मनुष्य हूँ इसी प्रकार जब अहम अस्म ब्रह्म अपरुचित साक्षात्कार हो गया आगे कुछ शब्द प्रयोग कर दिया तो वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं।, नहीं होता है ऐसा नष्ट होता है तो फिर मनुष्य बुद्धि नष्ट हो जानी चाहिए कभी यदि कह दिया मैं वृक्ष हूं मैं सिंह हूँ कोई कह दिया तो मनुष्य बुद्धि नष्ट होती क्या इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने पर मैं मृत्यु मनुष्य कह दिया तो तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता है कोई जीवन उत नहीं है ठीक है मैं कदाचित अहम मृत्यु विध ज्ञान उदय मात्र इतने दोष मात्र से केवल मनुष्य में हूँ ऐसा ज्ञान हो गया इतने मात्र से ये ज्ञान का बाध तत्व तो ज्ञान का बाध नहीं होगा क्योंकि ज्ञान कैसे होता है प्रमाण से ज्ञान होगा ज्ञान है प्रमाण प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाण से ज्ञान होता है प्रमाण क्या है आगम प्रमाण वेद प्रमाण है। वेद वाक्य प्रमाण जनित ज्ञान होता है प्रमाणिक बिना ज्ञान नहीं होता है तो अभ्यास ध्यान आदि करेंगे तो अंत शुद्ध होता है मन एकाग्र होता है समाधि आदि संभव है तत्व ज्ञान होगा प्रमाण से आगम प्रमाण जनता तत्व ज्ञान इससे बढ़कर कोई दूसरा प्रमाण है नहीं उसका बाध नहीं होगा केवल मैं से हूँ इतने ज्ञान हो जाने मात्र से आगम प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान प्रमा है? है, है प्रमा ही है उसका बाध कभी होगा कुत तथा कहता ये जीवन उच्च नहीं है किन्तु वस्तुस्थि इधम का मर्त बुद्धि अपाकरण लक्षण उपाकरण नहीं मर्त्य बुद्धि अपाकरण मर्तव्य बुद्धि का अपण मनुष्य बुद्धि नष्ट हो जाना चाहिए इस प्रकार जीवन उत्तर व्रत नियम अनुष्ठ हो न जो व्रत है नियम तो करना पड़ेगा एकादशी व्रत करने के लिए कोई नियम किया कभी तो सुबह नहीं खाया और शाम को रोटी खा लिया एकादशी एक कर दिया दूसरे एकादशी को रात खा लिया ये व्रत होगा नियम अनुसार करना पड़ता है इसी प्रकार ये जीवन व्रत ऐसा नहीं कि नियम नियम प्रयोग करना ऐसा नहीं है किन्तु तो समय ज्ञान न भ्रांति ज्ञान निवृत्ति ये वस्तु स्वभाव है समय ज्ञान होने पर भ्रम ज्ञान नष्ट होगा होगा समय ज्ञान से भ्रम ज्ञान रहता है भ्रम ज्ञान नष्ट हो जाएगा ये तो स्वभाव है वस्तु का स्वभाव अहम ज्ञान ब्रह्म ऐसे ज्ञान होने पर मैं मनुष्य में पुरुष में ब्राह्मण में क्षत्रिय बुद्धि रहेगी नष्ट हो जाती है नष्ट होने के बाद यदि कभी मैं मनुष्य प्रयोग कर देता है बाधित होकर के प्रयोग होता है उससे तत्व ज्ञान अष्ट नहीं होगा बुद्धि तत्व अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होने के बाद फिर मैं मनुष्य ब्राह्मण क्षेत्र बुद्धि नहीं है बाधित हो गया फिर भी कह दिया मैं मनुष्य हो तो तत्व ज्ञान रहेगा हाँ तत्व ज्ञान ये अतः कदाचित मतव्य बुद्धि उदय पुनः तत्व ज्ञान अंतरण तत्व बाध्य तुम मत्व बुद्धि बाद हो जाएगा की बात मत्व बुद्धि का बाद हो जाएगा कभी मैं मनुष्य ऐसे बुद्धि विचार में मनुष्य ये बुद्धि तुरंत बाधे हो जाएगा तत्व तो ज्ञान से मैं मनुष्य कहने पर भी तुरंत हो जाएगा मैं ब्रह्म निश्चय है अपने कोई मैं वृक्ष कह दिया तुरंत निश्चय नहीं मैं वृक्ष शब्द से कहते समय मनुष्य हूँ वृक्ष नहीं हम कहेंगे सब बोलो मैं वृक्ष हूँ बोलो <commeur> मैं वृक्ष हूँ कहते समय वृक्ष इसे बुद्धि हो जाती बोल देने पर भी निश्चय कि हम मनुष्य हम वृक्ष नहीं है कहते समय भी लगता है की मैं मनुष्य वृक्ष नहीं है इसी प्रकार तत्व ज्ञान हो जाने के बाद कभी मरते कहने पर भी तुरंत तत्व ज्ञान करके मरते तो बुद्धि का बाद हो जाता है तस्याएव बाध्य तुम मरते तो बुद्धि मनुष्य बुद्धि का ही बाध हो जाएगा इस अभिप्राय भाव कहू <ता स्चारे> रजु सर्प भ्रम ज्ञान होने के पश्चात रजु जान जब होगा भ्रम् ज्ञान का कार्य कुछ रहता है नहीं रहता है क्या रहता है रजू रहता है का कार्य कंपन अभी ऐसा कंपन भवतु रज्जु सर्पादि स्थले विपरीत ज्ञान अनुवृत्ति अब भी तत् कंपाद्य अनुवृत्ति रज्जु सर्प स्थल में रज्जु सर्प ज्ञान हुआ था रज्जु ज्ञान होने पर विपरीत ज्ञान की निवृत्ति विपत्ति ज्ञान क्या है सर्प ज्ञान उसकी निवृत्ति तो होती है निवृत्त हो गई सर्प ज्ञान के नाक होने पर भी तत्कार्य कंपादी अनुभूति सर्प ज्ञान नष्ट होने पर सर्प ज्ञान का जो कार्य कंपाधि रहेगा रहे कंपादी की अनुभूति तो हो जाएगी किन्तु तो प्रकृत दृष्टान से दसमें जो दशम स्तम थी दस व्यक्ति नदी पार करके रो रहे गिनती करके अपने को छोड़कर गिनती करके कितने गिनती करते नौ और एक मर गया रो रहे ने कही बता दिया दसम देख ले सुनना दसम ज्ञान हो गया तो जो दसम मर गया इसे ब्रह्म ज्ञान हुआ था उसका कार्य रहेगा दसमस्तम सिचार जन ज्ञान है आप तो वाक्य श्रवण किया विचार किया सबको कर गिनते तो अपन को मिलाकर दसम हो गया दसम ज्ञान हो गया, गया। तो जो दसम मर गया भ्रम ज्ञान हुआ था दसमा नहीं ब्रह्म ज्ञान हुआ था भ्रम निवृत्ति होने पर भ्रम निवृत्ति होगी भ्रम निवृत्तु तत्वृति नोपलभ्य है ब्रम जान का कार्य कहीं का दिखता नहीं तुरंत खुशी हो जाती कार्यापलभ्य शख्यादे दशमोपिशन बुध्वा नोदी शिरो व्रणस्तु मासन शिरो शनि शाम्य तीन तथा दसम पी सिता रुदन सिरों को पीट पीट कर रोता कोई शंका करते हम दस व्यक्ति गए कोई मर गया तो कोई सिर ताड़ कर तो रोएगा नहीं किसके के साथ कोई आ सकते नहीं कोई मर गया तो क्या चलो कोई परिवार है गृहस्थ परिवार लड़के बच्चे से मिलकर दोस्त जाते हैं कोई मर गया तो कोई रहेगा रोते है ना नहीं अच्छी तरह से रोते सिट कर रोते रहते है ना नहीं ये कोई साधु लोग को गए कोई मर गया तो बोले चलो उसको बात गृहस्मी सा है रोते नहीं रोते समझ सिरफ पीट पीट के रोतेताड़ रुदन बुद्धवा जब समझ लिये न मैं हूँ दस गिनती कर लिए कोई मरा नहीं आगे रहेंगे न रोधी ना नहीं करता है क्योंकि सिर्फ पिटीकर जो घास हो गया था टूट गया था जब दसम में हो ज्ञान हो गया घास व्रस्त मा से ना सन ही साम्य थे सिरह में जो व्रण हो गया क्षत हो गया पिटिका तो कभी क्षत हो जाता है और रक्त निकला है और दसम में ज्ञान हो गया तो भी व्रण रहेगा ये तुरंत शांत नहीं होता है मा शनि ही साम्य महीना लग जाता है तो लगाते हैं फिर लगाते सूखता है महीना के बाद होता है तो भ्रम ज्ञान का कार्य रहा नहीं दसमो दसमो स्मृति ज्ञान उदय जो ज्ञान हो गया मैं दशम हूँ तो शिविर ताड़न पूर्वक रोदन मात्र निवर्त भट कर रोता था रोदन की निवृत्ति हो जाएगी हाँ रोदन मात्र निवर्तते थे रोदन मात्र तो नष्ट हो गया किन्तु ताड़न जनित भ्रणत अनुबर्त थे साढ़े पीट करके जो व्रण न क्षत्र वो हाँ तो रहेगा शांत होगा देर में साक्षात्कार आत्मज्ञान जिसको हो गया उसके बाद भूख क्या लगेगी लगेगी। भोजन नहीं मिलेगा तो भूख लगेगी नहीं।, नहीं। कभी ये हाथ पर कट गया कष्ट होगा और कभी बुखार कभी कुछ रोग होगा तो कहते ज्ञान होने के बाद भी यदि संसार की अनुभूति रही हमें मनुष्य भी मानेगा और भोग प्यासी भी है सब यदि रहा तो फिर क्या पुरुषार्थ है ये ज्ञान के लिए क्यों प्रयत्न करेंगे इतने प्रयत्न करके ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बाद भी ऐसे दुख रहेगा भोग प्यासी रहेगी उसके अभिशासन चलो संसार में जाकर कुछ करो ज्ञानोत्तर कार्य तो भी संसार अनुभूत हो ज्ञान के पश्चात भी जो संसार की अनुभूति होगी जीव अनुत है कुत्त पुरुषार्थ था फिर पुरुषार्थ कैसे होगा जीवन अनुभवार्थ सब चाहते है पुरुषार्थ उसको चाह करके प्रयत्न करते साधना क्यों करेंगे फिर पुरुषार्थ क्या मानना जीवन अनुभूति को ये आशंक कहते ज्ञान होने के बाद मुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है जीवन मुक्त जीते जो मुक्त हो गया मुक्ति लाभ क्या है नित्य मुक्त में हूँ पहले भी नित्य मुक्त है ज्ञान होने के बाद तो मुक्ति की प्राप्ति होगी मुक्ति स्वर्ग से आती है कहा नित्य मुक्त हो ज्ञान हो गया माला अपने गले में और क्या देखा ऐसा हो गया माला कहा चलेगी माला कहा चलेगी बाद में माला मिल गई तो मिल जाती है ना ने? नहीं खुशी है नहीं। मिल गयी ये तो गले में थी <laughs> मिल गई क्या तो भी इस प्रकार मुक्ति क्या अपने स्वरूप है नित्य मुक्त है अज्ञान के कारण अपने को बद्ध मानता था ज्ञान होने पर मुक्ति प्राप्ति होगी मुक्ति लाभ हुई है वो अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं प्राप्ति की प्राप्ति एक होती अप्राप्ति तो की प्राप्ति एक है प्राप्ति की प्राप्ति मुक्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं प्राप्ति की प्राप्ति जैसे माला गल में है पहले नहीं मिलती अभी मिल गई अप्राप्त की प्राप्ति है और पहले है इसी प्रकार परिहत का परिहार और अपरिहृत का परिहार दो परिहार होता है ये संसार वस्तुतः आत्मा में है, है आत्मा असंग है उसके साथ संसार का धर्म कुछ भी नहीं है परिहृत है संसार ज्ञान हो जाने पर अज्ञान नष्ट हो गया संसार परिहत हो गया इस परिहत का परिहार पहले से तत्व, पहले से भी आत्मा में है क्या संसार कर्तृत्व तो भुक्तृत्व तो सुख दुख जन्म मरण आदि आत्मा में है कुछ है ही नहीं ज्ञान हो गया तो परिहृत हो गया संसार त्याग त्यक्त हो गया तो परिहृत का परिहार रजू परि में लग गया सर्प करके डरा फिर बाद में देखा रह सर्प रहेगा चल जाएगा सर्प पैर था तो सर्प परिणाम था ही नहीं बाद में नहीं रहेगा ये परिद्ध परीण तो का परिहार अपरिहित का परिहार नहीं अपरि का परिहार कैसे पहले है वस्तु पकड़ा देखा साफ फेंक दिया ये परिचित का परिहार है अपरिद्व पहले था ऐसे कभी होता है ऐसे कर दिया देखा फेंक दिया तो इसी प्रकार मुक्ति प्राप्ति है अपराप्ति की प्राप्ति नहीं अभी तो रास्ते प्राप्ति तो मुक्ति लाभ होने पर हर्ष होगा तो मुक्ति लाभ जन्य हर्ष्य तो दुख आच्छादक्य सप्ताहता दुख का आच्छादक आनंद मुक्ति लाभ जन्य हर्ष होगा वो सोता है दुख का आवरक ढक देगा जो छिट विपास है कोई दुख है ये कुछ भी थोड़ी दुख जो है वो दुख को ढक देगा हर्ष मुक्ति प्राप्त होगी हम जिस प्रकार दसवा रो रहे थे दसवा मर गया सिर में तार कर पिट करे और दसवा है नहीं मारा जो ज्ञान हो गया परिवार वाले कुछ होते हैं, तो इसके और गिनती करते हैं सिर उठा उसकी कोई परवाह नहीं <laughs> दसवा नहीं मारा रोना बंद हो गया ये थोड़ा पीट गया तो क्या हो गया उसको कोई गिनती नहीं करते हैं। इसी प्रकार ज्ञान होने पर जो हर्ष प्राप्त होता है हर्ष क्या करेगा ये सामान्य क्षेत्र पिता शादी दुख को ढक देगा ये दुख कुछ नहीं हर्ष कितना हर्ष है निरत से आनंद है उसे बढ़कर के अति से आनंद किसके पास है निरत आनंद को जो प्राप्त करेगा ये थोड़ी छोटे दुख के लिए गिनती करेगा नहीं थोड़े जो रुपया कमाते हैं, कुछ रुपया सौ रुपया दो सौ रूपया पांच सौ रूपया दिन में कमाने के लिए कितने परिश्रम करते है ठंडी वर्षा गर्मी उनको लगती है ठेली लेकर चलते है गर्मी के समय में ट्रेली रहते हैं, हैं। गर्मी में रिशा चलाने वाले गर्मी में चलाते हैं? था था। आ, उनको गर्मी क्या गर्मी क्या वर्षा क्या खड़े खड़े दिन भर ट्रेली के पास खड़े रहते हैं ना नहीं ठंडी हो गर्मी हो सब समय रुपया कुछ कमाना है तो वो ये ठंडी वर्षा के लिए परवाह करते हैं? उसके परवाह नहीं पांच सौ रुपया हजार रूपये खुश तो है खुश है ना नहीं और दिन भर खड़े खड़े होने पर भी जब मिली क्या तो खुश इसी प्रकार बहुत लाभ होने पर थोड़े कुछ कष्ट हो उसकी गिनती नहीं होती है जीवन मुक्ति जो हर्ष है जन्य हर्ष है दुख का आचार अच्छा कौन से पुरुषार्थ होता हो जाएगी दृष्टान्तपूर्वक पुरुषार्थ कौन होगा जीवन मुक्ति दृष्टान्तपूर्वक कहते है। जातो जातो दशमामृतिशमा जर्षो व्रणव्यतारोधत्ते मुक्तिलाभ तथा प्रारब्ध जातो दुखिता दसम ऐसी अमृति दसमा अमृति दसम ऐसी अमृत मतलब अमर नश लाभ न दसम मरा नहीं ज्ञान हो गया दसमा में हूँ पहले क्यों रह रहे थे दसम मर गया ज्ञान हो गया दसमा अमृत लाभे न हर्ष होगा जा तो हर्ष जो हर्ष उत्पन्न होता है वह से क्या करता है व्रण व्यम तिरोधपते व्रण जन्य कष्ट को दबा देता छिपा देता है वो कुछ कष्ट नहीं इतना हर्ष है दस मैं नहीं मरा सब कुछ नाचने लगते वही नहीं मरा और छिपा देता है हर्ष तथा मुक्ति लाभ प्रारब्ध दुखीताम आगे क्या है मुक्ति लाभ प्रारब्ध दुखीताम तिरोधत्ती मुक्ति लाभ प्रारब्ध दुखीताम तिरोधत्ती मुक्ति लाभ भी प्रार्ध जन दुखो को दबा देगा छिपा देगा मुक्ति प्राप्त जीवन मुक्त आनंद प्राप्त हो गया प्रार्धद्ध दुख को गिनती नहीं करे क्या हो गया प्रारद्ध दुख होते है वो दुख हो उसको दबा देता है छिपा देता है कुछ नहीं ढक देता है तो।